तो, तो, तो, तो और करण हो गया शब्द शब्द का अर्थ वास्तव शब्द ज्ञान करण है शब्द ज्ञान अर्थात स्रोत्र इंद्रियण शब्द ज्ञान में यही करण हुआ और शब्द का अर्थ हो गया वाक्य अब तो वाक्य। तो इसलिए शब्द जो ज्ञान हो गया इसका अर्थ हो गया आप तो वाक्य का ज्ञान तो जवाब आप कह रहे एक वाक्य ज्ञान है कि वाक्य अर्थ ज्ञान वो वाक्य ज्ञान अर्थात आप तो वाक्य ज्ञानम तो देव शब्द प्रमाणम क्योंकि शब्द का अर्थ हो गया आप तो वाक्य और वास्तविक तो आप तो वाक्य जो शब्द है वो शब्द प्रमाण नहीं है शब्द का ज्ञान ही प्रमाण अगर शब्द हमको श्रोत इंद्रिय से ग्रहण नहीं हुआ फिर वो प्रमाण नहीं है कोई प्रमाण जनक को नहीं होगा हमको शब्द श्रोत इंद्रिय से ग्रहण हो गया तो प्रमाण होगा तो शब्द का अर्थ कह दिएगा कि आप तो वाक्य इसलिए एक हो जाएगा आप तो वाक्य का ज्ञान जो कि प्रमाण और एक हो जाएगा कि की अर्थ ज्ञान जो प्रमाण शब्द प्रमाण आप तो वाक्य ज्ञानम शब्द प्रमाणम ये पूरा उसका निष्कर्ष अर्थ, अर्थ होगा आप तो वाक्य ज्ञानम शब्द प्रमाणम आपक्य ज्ञान अर्थात आप तो वाक्य अर्थ ज्ञान नहीं है आप तो वाक्य ज्ञान अमर्थ आप तो वाक्य से श्रोत इंद्रियण प्रत्यक्षम ये आप तो वाक्य प्रत्यक्षम नहीं तो इस प्रकार कर सकते हैं, आप, आप, आप तो वाक्य प्रत्यक्षम तदेव तो शब्द प्रमाण श्रोत इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होगा अच्छा हम लोग पदकृत्य में देख रहे थे चैत्रो ग्रामम गच्छति यहाँ तक देख लिए थे चैत्र जो है वो चेतन पदार्थ था तो इसलिए वहां हो गया कि वर्तमान कृतिमान चैत्र इस प्रकार की सब हो गया जब कहेंगे कि रथो गच्छती ये कोई कृतिमान नहीं होगा रथ तो जड़ है इसलिए कहते हैं रथो गच्छती इत गमन अनुकूल व्यापारवान रथ वहा था गमन अनुकूल वर्तमान कृतिमान चैत्र तो यहाँ कहते हैं गमनो अनुकूल व्यापारवान वन रथ अगर रथो ग्रामो गह देंगे तो ग्रामो कर्म का गमन अनुकूल ये सब हो जाएगा खाली जो कृतिमान था वो कृतिमान नहीं रहेगा क्योंकि रथ में कृति नहीं होगा इसलिए कहते हैं व्यापारवान वन तो व्यापार हो रहा है व्यापार वन रथ इति शब्दबोध अच्छा दूसरा वाक्य दिखाते हैं स्नातु गचती अत्र स्नात्वा इसमें क्या प्रत्यय हुआ सूत्र समानकर्तिक पूर्व काले तो अभी स्नान के साथ तुआ लगाने से अर्थात स्नान क्रिया पूर्व काल में हुआ और गमन क्रिया उत्तर काल में हुआ तो जिस समय में स्नान क्रिया हो रहा था उस समय में गमन क्रिया था नहीं था तो गमन का प्राग काल वो तो इसी को आगे कहते हैं गमन प्राग भाव अवच्छिन्न कालीन स्नान करता क्योंकि स्नान और गम ये दोनों का कर्ता एक होगा समान हो कहते हैं कर्ता एक होगा इसलिए कहते हैं गमन प्राग भाव अवच्छिन्न जो काल है तत्कालीन करता और वो गमन अनुकूल वर्तमान कृतिमान क्योंकि ग्छति है ग्छति का अर्थ हो जाएगा गमन अनुकूल वर्तमान कृतिमान ये हो गया और स्नातक में तुवा प्रत्यय है जो कि पूर्व काली का होगा और कर्ता समान होगा इसलिए कह दे गमन प्राग्भाव अवचिन्हीन स्नातकर्ता वही वर्तमान काली का कृतिमान ये शाद बोध तो ये गमन प्राग भाव कालीन क्यूँ कह दे, दे प्रत्यय से कर्ता पूर्व कालीन चर्थ त्वा प्रत्यय का जो कर्ता होगा वो पूर्व एवं अन्य बोध्यक्य का अर्थ अन्यत्र इसी प्रकार जानना है अच्छा वैदिक वाक्य तो सर्व ईश्वर उक्तवाद प्रमाणम ऐसा कहा किरणवली में दक्षिण पार्श्व में देखिए नीचे से षष्ठ पंक्ति में वेद नाम अनुपलभ्य मान मूलांतरत्व महाजन परिगृहित वाक्यत्व अनुपलभ्य मूलांतर ईश्वर को छोड़ करके अन्य कोई मूल उसका नहीं मिल रहा है और महाजन परिगृहित भी है जो लोग ईश्वर को नहीं मानेंगे वो कहेंगे तो ईश्वर कुछ है नहीं ये सब क्या क्या प्रमाण है अन तो उनका जैसे कहेंगे कपिल है महर्षि गौतम महर्षि है अथवा जमीन महर्षि इत्यादि है वो सब जैसे कहेंगे कि जमीन महर्ष तो इसको मान लेंगे तो वहां जैसे उपलब्य मान मूलांतर वो लोग जैसे वैदिक दर्शन है इसलिए मूल तो वेद है किंतु मूलांतर उनका जो प्रणता है वो है किन्तु वेद में इस प्रकार की ईश्वर को छोड़ करके और कोई मूलांतर और नहीं है अन्य कोई मूल पुरुष नहीं है किंतु महाजन परिग्रहित तो महाजन परिग्रहित है ये और वेद का मूल कोई पुरुष भी नहीं है और इसका कोई मूल अन्य कोई ग्रंथ भी नहीं है अगर महाजनि महाजन अर्थात शिष्ट जिसको कहते हैं अर्थात तो वेद का प्रामाण्य को स्वीकार करने वाला है तो ये शिष्ट का लक्षण कहा था जहां मंगलाचरण में वहां दिया था ना इष्ट लक्षण होता है वेद प्रामाण्य अभिगंतृत्व ये उसका प्रथम लक्षण वेद प्रमाण है ऐसे मानते हैं कहेंगे हाँ वेद प्रमाण है तो जैसे कहेंगे कि अग्निहोत्र जू होती या वागू में वेद प्रमाण है इस प्रकार की तो कहेंगे ना ना ये तो मतलब व्याघात हो जाएगा इसमें वेद प्रमाण मानता है वेद जैसा कहा ऐसा करेंगे कहेंगे ऐसा नहीं इसलिए लक्षण कहते हैं कि फल से भ्रांति रहित्व तो ये होना चाहिए नहीं तो वेद प्रमाण मानता है किंतु किन्तु फल साधना भ्रांति है इस प्रकार होने से वो आपता तो नहीं होगा मतलब तर... वो शिष्ट पुरुष नहीं होगा शिष्ट आपता तो वो शिष्ट नहीं होगा इसलिए शिष्ट का लक्षण कहते हैं कि साधना से साधना फल से भ्रांति रहित्व ये जहाँ पहले आया है ना कि मंगलाचरण में पृष्ठ संख्या पांच विरणावली में दिया है तो वेद प्रमाण को स्वीकार करते हैं और फल से भ्रांति रही तो तुम दिया, दिया वहाँ अच्छा दोनों दिया अच्छा आगे उसका दो पंक्ति एक पंक्ति नीचे देखिए पौरुषेयत्वम ये जो वेद होता है अपौरुषेय है पौरुषेय क्या है सजातीय उच्चारण ब्रह्मादि भ्रमादिशून्य पुरुष उच्चारण जन्यत्म पौरुषेयत्म सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं करके ब्रह्मादि भ्रमादिशन्य पुरुष के द्वारा उच्चारण किया गया है उसको पौरुषेय ग्रंथ कहा जाएगा जैसे रामायण महाभारत रामायण लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं किए हैं सजातीय उच्चारण अनपेक्ष हुआ और वक्ता जो है वो ब्रह्मादि भ्रमादिशन्य उनको भ्रम नहीं है होने से ऐसा ग्रंथों को पौरुषेय कहा जाएगा वक्ता तो में ब्रह्मादि भ्रमादिशून्य तो रहना चाहिए और सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं करना चाहिए अभी महाभारत रामायण इत्यादि जहां स्वजातीय उच्चारण को अपेक्षा किया जाएगा वो पौरुषेय नहीं है जैसे दूत आ जाकर के कहता है दूत का वाक्य पौरुषेय नहीं है मतलब अपेक्षित विचार के लिए खाले कहते हैं क्योंकि दूत को तो जो कहा दुर्योधन वही जाकर के दृत राष्ट्र को कह दिया इसलिए दूत का वाक्य वहां पौरुषेय नहीं कहते वहां दूत का वाक्य को पौरुषेय कहा जाता है क्योंकि वो वाक्य का स्रष्टा दुर्योधन वो पुरुष है इसलिए पौरुषेय हो जाएगा किन्तु केवल दूत को देखने से वहां दूत का कोई कर्तित्व तो नहीं है इसी प्रकार की वेद के व्यापार में भी ईश्वर तो उसका कोई वहां कर्तित्व तो नहीं है अर्थात सजातीय उच्चारण पूर्वकल्प में जैसा था उसी का अपेक्षा से फिर उच्चारण कर दिया सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण हुआ है सापेक्ष जहाँ सजातीय उच्चारण सापेक्ष हो जाएगा वह अपौरुषेय हो जाएगा सजाते उच्चारण को अपेक्षा करता है इसलिए पौरुषय नहीं है तो जैसा कहा ऐसा कह दिया उसका पौरुषों का कोई वहां व्यापार मतलब पुरुषों का कोई उसमें और कर्तित्व नहीं है और जहाँ सजाते उच्चारण को अपेक्षा नहीं करेगा वो पौरुषय, नहीं सुन करके कहना वो पौरुषे ठीक है आगे ना पूर्व मीमांसा का जो प्राचीन मीमांसा के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं उनका सब तो नित्य है ना नित्य नित्य है उनका नया लोग ना वो तो अर्थात तो ईश्वर तो उच्चारण करता है मानते है उनके द्वारा वो ऐसा है ऐसे ये लोग भी मानते हैं अच्छा आगे शब्द प्रमाण के लिए बहुत ज्यादा विचार है आगे एक सौ अभी बुद्धि ज्ञानम उसका दो विभाग हुआ था स्मृति अनुभव अनुभव का दो भाग यथार्थ यथा यथार्थ था। था का चार भाग अनुमिति उपमिति शब्द फिर इसका कारण तो करण तत्कर्ण चतुर्विधम प्रत्यक्षम अनुमान उपमान शब्द ये अभी प्रपंच पूरा हो गया अभी यथार्थ अनुभव का प्रपंच ये पूरा हो गया आगे अयथार्थ अनुभव कहेंगे इसके लिए आरम्भ करते हैं यथार्थ अनुभव स्त्री विध संशय विपर्य तर्क भेदात एक धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट वगाही ज्ञानं संशय यथा स्थान पुरुषो वेति अयथार्थ अनुभव स्त्रीविध तीन प्रकार की यथार्थ अनुभव कितने प्रकार की था चार, चार प्रकार की या तीन हो गया संशय विपर्य तर्क भेदात एक एक करके कहेंगे संशय पहले कहते हैं एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम संशय ज्ञान होता है एक धर्मी और उसमें धर्म दिखता है जैसे घटर रूप को धर्मी में घटत्व रूप को धर्म दिखा तब हम कहते हैं कि अयम घट इस प्रकार के कहते हैं तो वहाँ धर्मी कितना है एक है और उसमें धर्म कितना दिखता है एक ही दिखता है तो यहाँ किंतु कहते हैं धर्मी तो एक है किंतु धर्म नाना धर्म दिखेंगे एक धर्मी है और नाना धर्म दिखेंगे तब ऐसा जो ज्ञान हो उसको संशय कहेंगे तो ये जो धर्म धर्म सब धर्मी में रहेंगे तो धर्म धर्मी का बीच में संबंध होगा तो इसको कहते हैं कि वैशिष्ट अभी एक था विशेषण और एक हुए विशेष्य विशेषण अलग है विशेष्य अलग है अभी विशिष्ट कहेंगे नहीं, नहीं कहेंगे घटो अलग है भूतलो अलग है हम अभी भूतलों को विशिष्ट नहीं कहेंगे तभी विशेषण जब आ जाएगा उसको कहेंगे कि विशेष में तब कहेंगे कि अब विशेष्य विशिष्ट बन गया तो विशेष्य भी विशिष्ट हो गया तो विशिष्ट में क्या धर्म रहेगा वैशिष्ट्य। तो वास्तविक ही ये भूतल में क्या चीज आया कहेंगे ये विशेषण का संबंध आया इसी के चलते अभी भूतल रूप को भूतल विशिष्ट होकर के उसमें वैशिष्ट आया ये वैशिष्ट क्या है कहते हैं तो संबंध वास्तविक इसमें संबंध ही आया भूतल में सीधा घटना नहीं है भूतल में तो घट का संयोग है घट और भूतल का बीच में संयोग है ना तो ये संयोग ही भूतल में आया तो संयोग एक संबंध है तो उसी को कहेंगे संबंध आने से अभी विशिष्ट बन गया वो तो विशिष्ट का धर्म वैशिष्ट और संबंध ही है तभी तो धर्म का संबंध का ज्ञान करानागा अवगाही अवगाही अवगाहन कराने वाला सूचना देने वाला द्योतन करने वाला तो एक धर्मी में धर्म का संबंध का जो ज्ञान कराएगा और कैसे प्रकार के धर्म कहते हैं नाना धर्म का ज्ञान कराएगा अभी सामने में घट है और कहता है कि ये घटो द्रव्यम इस प्रकार की कहा अभी सामने में घटो है धर्मी एक है उसमें घटत्व तो दिखता है द्रव्य तो दिखता है नाना धर्म दिखा एकस्मिन धर्मिणी नाना धर्म अवगाही ज्ञान हमको हुआ इसको संशय कह जाएगा नहीं कह जाएगा इसलिए कहते हैं विरुद्ध होना चाहिए अभी हमको घटत्व और द्रव्यव तो दोनों नाना धर्म ज्ञान होने पर भी घटत्व द्रव्यत्व तो विरुद्ध नहीं है विरुद्ध अर्थात तो विरुद्ध अधिकरणम यो ये एक अधिकरण में नहीं रह पाना ऐसा धर्म को विरुद्ध अधिकरण कहा जाएगा विरुद्ध कहा जाएगा विरुद्ध का अर्थ व्यधिकरण व्यधिकरण एक अधिकरण में नहीं रह पाना घटत्व द्रव्य तो एक में रह गए इसलिए विरुद्ध नहीं हुआ तो किंतु जब कहेंगे कि एक सामने में है पदार्थ और उसमें घटत्व तो भी दिखता है पटत्व तो भी दिखता है ऐसा अगर होगा तो अभी एक ही पदार्थ सामने में है नाना धर्म दो धर्म दिख रहे हैं और ये दोनों धर्म विरुद्ध है इस प्रकार की अगर ज्ञान हो जाएगा तब तो उसको संशय कहेंगे और कहेंगे ठीक है विरुद्ध होना चाहिए नाना धर्म होना चाहिए ऐसे ज्ञान होना चाहिए सामने में घट पट दो है तो अभी घटत पटत्व दो धर्म ये विरुद्ध है विरुद्ध नाना धर्म का ज्ञान हो रहा है ये संशय हो जाएगा नहीं, नहीं होगा क्योंकि धर्मी वहां दो है यहाँ लक्षण कहते हैं एकस्मिन धर्मी ने धर्मी भी एक होना चाहिए उसमें धर्म नाना दिखना चाहिए और धर्म भी विरुद्ध होना चाहिए ऐसा ज्ञान को संशय कहेंगे यथा स्थान व पुरुषो वेति स्थानु अथवा पुरुष पदकृत्य में यथाथानुभव विभजते विभजते अर्थात इसका विवाह करके बताते हैं संशय लक्ष्य संशय का लक्षण दे करके बताते है एकस्मिन एक, एक धर्मिणी कहने से एकस्मिन पूर्वर्ति पदार्थ पुरस् है तो पूर्ववर्ति पदार्थे सामने में होने वाला पदार्थ एक ही है आगे है विरुद्ध नाना धर्म विरुद्ध का अर्थ तो कहते है विरुद्धा व्यधिकरण व्यधिकरण अर्थात विरुद्ध अधिकरण ये ये अर्थात एक अधिकरण में नहीं पाएंगे नहीं रह पाएंगे जो धर्म तब विरुद्धा अर्थात व्यधिकरण ये नाना धर्म दृष्टांत तो देते हैं स्थानुत्वम पुरुषत्वादय जिसमें स्थानुत्व उसमें पुरुषत्व हो जाएगा नहीं हो पाएगा ये व्यधिकरण धर्म हो गया तेसा वैशिष्टम वैशिष्टम का संबंध तद अवगाही अवगाही अर्थात सूचक बताने वाला ऐसे जो ज्ञानम उसको संशय कहा जाएगा तभी संशय में इतने सारे गुणों रहना चाहिए धर्मी कितना होना चाहिए एक होना चाहिए धर्म एकाधिको होना चाहिए और वो धर्म ये विरुद्ध या अविरुद्ध विरुद्ध होना चाहिए इतने अच्छे जी यहाँ होना चाहिए विशिष्ट न विशिष्ट का धर्म को वैशिष्ट कहा जाएगा प्रथम है घटक का धर्म घटक तो कहा जाएगा तो इस प्रकार विशिष्ट का धर्म को वैशिष्ट कहा जाएगा अर्थात जो विशिष्ट में आया कहा जाएगा विशिष्ट संबंध न विशिष्ट संबंध नहीं वैशिष्ट को संबंध कहा जाएगा तो ये जो वैशिष्ट संबंध हो गया ये संबंध किस में रहेगा कहेंगे कि कह विशेष्य में रहेगा जिसको जो विशेष्य को अभी हम विशिष्ट मानते हैं अभी वो विशेष्य को हम विशिष्ट कह देते हैं तो इसको विशिष्ट क्यों कह दिए कह देंगे कि यही उसमें संबंध आ गया विशेषण का संबंध आ गया हम भूतल को विशिष्ट कह देते हैं ऐसा नहीं कि हम भूतल और दोनों को मिला करके विशिष्ट कहते हैं ऐसा नहीं कहते कहते हैं कि अभी विशिष्टम भूतलम इस प्रकार कह देते हैं वही जो पहले विशेष्य था अभी कैसे विशिष्ट बन गया तो कहेंगे कि ये संबंध ही उसमें आ गया विशिष्ट तो में अभी जो धर्म आ गया उसको वैशिष्ट कहें कहते विशिष्ट तो दोनों को मिलाने से होता है तो इसलिए दोनों में वो संबंध रहेगा वैशिष्ट कहेंगे हाँ इस प्रकार कहेंगे तो संबंध दुष्ट होगा संबंध विशेषण में भी रहेगा अविशेषण में भी रहेगा वो रहेगा किन्तु हम जो शब्द व्यवहार करते हैं तब कहते हैं कि ये भूतलम विशिष्टम इस प्रकार के हो गया तो उसमें कहते हैं भूतल विशेष है उसमें विशेषण है होने से भी भूतल विशिष्ट हो गया जब हम कहते हैं ना दंडी पुरुष कह देते हैं इस प्रकार कहते हैं दंडी कहने से दंडो से अस्थिति कह देते हैं और उसको अभी किसको कह देते हैं दंडी पुरुष समानाधिकरण कर देते हैं पुरुष तो विशेष है वो कैसे दंडी हो जाएगा विशिष्ट कैसे हो जाएगा कहते कि आप लक्षण वही दंडो अश्य अस्थिति विशेष विशेषण जो विशेष था अभी वही विशिष्ट बन गया तो इसलिए उसमें केवल वही संबंध को ही वैशिष्ट कहा जाएगा विशिष्ट पुरुष किंतु हम बाकी क्या व्यवहार करते हैं दंडी पुरुष इस प्रकार कह देते हैं तो विशिष्ट पुरुष विशिष्ट तो कौन है वही देखो तो विशिष्ट पुरुष पुरुष में वैशिष्ट किंतु अगर हम कहें विशिष्ट तो दो मिलकर के होते हैं ना कहेंगे होते हैं किंतु तो वाक्य प्रयोग करने का समय हम कैसा कहते हैं दंड विशिष्ट पुरुष दंड विशिष्ट दंडे विशिष्ट इस प्रकार कह देते हैं तो विशिष्ट किन्तु पुरुष को ही कहेंगे बाक्य व्यवहार जैसा करते हैं उसी प्रकार की विचार अच्छा आगे घट पट इति समूहालंबन ज्ञान अभी सामने में दो है घट और पट तो अभी हमको विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ज्ञान हो रहा है घट पट दो है विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ज्ञान है अभी एकस्मिन धर्मिणी नहीं है तो विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ज्ञान हो रहा है तो कहते हैं घटपट इति समूहालंबन ज्ञान समूहालंबन समूहम आलम्बते यद ज्ञानम तो समूहालंबनम समूह आलंबनम यसे ज्ञान एकाधिक वस्तु अगर विषय करता है तो ये घटपट ये जो समूहालंबन ज्ञान है उसमें घटत्व और पटत्व स हो गया प होना चाहिए घटत्व पटत्व रूप विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्य अवगात अभी ये घटत्व पटत्व विरुद्ध है नाना धर्म है इसका वैशिष्ट को अवगाहन सूचना देता है ज्ञान होने से इसमें अति प्रशक्ति अति व्याप्ति हो जाएगी इसलिए एकस्मिन कहना पड़ेगा एकस्म नीति प्रतिक्रिया है एकस्म नीति अर्थात एकस्मिन नहीं कहेंगे तो एकस्मिन नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना हो जाएगा विरुद्ध नाना धर्म अवगाही ज्ञान हो जाएगा अभी सामने में घटपट है हमको दोनों का ज्ञान हो रहा है इसको कहा जाता है समूहालंबन ज्ञान समूह को आलम्बन करता है घटपट इस प्रकार का ज्ञान हुआ अभी ये ज्ञान में विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट का ज्ञान हो रहा है तो ये संशय हो जाए कहते हैं ये किंतु संशय नहीं है अच्छा। किंतु ये संशय का लक्षण इसमें चला गया इसको वारण करने के लिए एकस्मिन कहना पड़ेगा हाँ यथार्थ ज्ञान तो करेंगे अब तो एकस्मिन धर्मी नहीं कहे ना आपको ज्ञान में अभी धर्मी का विचार ही नहीं है विरुद्ध नाना धर्म का ज्ञान होना चाहिए वो आपको हो रहा है विरुद्ध है नाना धर्म इतना का सूचना हो रहा है हो रहा है तो आप एक नहीं कहे नहीं कहने से ये दोष होगा इसलिए अभी एकस्म कहेंगे तो ठीक है अभी एकस्मिन इतना कह देंगे किंतु तो विरुद्ध नहीं कहेंगे लक्षण कितना हो जाएगा एक श्मिन, एक श्मिन नाना धर्म वैशिष्ट्य वगैरह ध्यान ध्यान तो सामने में धर्मी तो एक है और नाना धर्म का ज्ञान उसमें हो रहा है जैसे घट पृथ्वी इति ज्ञान अभी सामने में कौन है घट एकस्मिन धर्मी नीघटे घटत्व पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाहित तो घटव पृथ्वी कहने से घटत्व तो और पृथ्वीत्व तो ये नाना धर्म का ज्ञान हो रहा है घटत्व तो पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्य का अवगाहन हो रहा है अवगाहित अति प्रसंग तो इसलिए कहेंगे विरुद्ध घटत्व पृथ्वीत्व विरुद्ध है तो एक ही एक ही अधिकरण में रह पाएंगे वेधिकरण नहीं है अच्छा अभी कहेंगे ठीक है तो विरुद्ध कहना पड़ेगा तो एक धर्मी विरुद्ध और नाना धर्म मत कही नाना मत कही एक धर्मी होना चाहिए और विरुद्ध धर्म का कथन होना चाहिए आगे कहते हैं पटत्व विरुद्ध घटत्वान घट तो अभी पटत्व विरुद्ध घटत्वम तो ये इसमें एक विरोध का ज्ञान पता चल रहा है और तदवान घट सामने में धर्मी कितना है एक है तो एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध ज्ञान विरुद्ध धर्म का ज्ञान हो रहा है तो इस प्रकार इतने ज्ञान है अति प्रशक्ति हो जाता है तद वारण नाना हमको यहाँ नाना धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है एक ही धर्म का ज्ञान हो रहा है घटत्व का ज्ञान हो रहा है किन्तु घटत्व पटत्व का विरुद्ध है इस प्रकार के जहा सब लक्षण मिल उसको कह जाएगा उसको संशय कहा जाएगा यथा स्थानुर पुरुषो वित तो अभी आप नाना का ये लक्षण में मत रखिए हो जाएगा एकस्मिन धर्मिणी सामने में भी घट है तो अभी उसमें हमको विरुद्ध धर्म का संबंध का ज्ञान होना चाहिए घट में घटत्व का ज्ञान होगा अरे घटत्व जो है वो पटत्व का विरुद्ध है तो पटत्व विरुद्ध घटत्वान अयम घट तो कहने से अयम घट इसमें क्या धर्म है तो घटतत्व है एक ही धर्म है तो ये विरुद्ध है पटत्व का विरुद्ध है किन्दु धर्म तो यहाँ एक ही है वो विरुद्ध धर्म है किंतु तो धर्म एक ही है तो लक्षण में चाहिए कि विरुद्ध नाना धर्म का अवगाहन होना चाहिए यहाँ धर्म का अवगाहन तो एक हो रहा है घटत्व का ही अवगाहन हो रहा है तो वो विरुद्ध है तो कहेंगे नाना धर्म था, नाना धर्म का ज्ञान होना चाहिए यहाँ नाना धर्म का ज्ञान कहेंगे आप जो कहते हैं कि पटत्व विरुद्ध घटत्व पटत्व का ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है पटत्व विरुद्ध घटत्व कहते हैं ना पटतों का भी ज्ञान हो जाता है किंतु अवगहन उसका नहीं है उसका अवगाहन अर्थात जैसे घटतत्व का अवगाहन हो रहा है प्रत्यक्ष ऐसे पटतत्व का अवगाहन हो रहा है क्या नहीं है इसलिए कहते हैं उसका अवगाहन नहीं हो रहा है वो तो प्रतियोगित्व ने उसका ज्ञान हो रहा है तो नहीं है जैसे कहें घटाभाव घटाभाव होने के लिए आपको घटका ज्ञान आएगा ना प्रतियोगी ज्ञान अधिन ज्ञान अभाव का लक्षण कहेंगे किंतु उसका अवगाहन नहीं हो रहा है अच्छा। पटत्व विरुद्ध घटत्वान घटने अति प्रसक्ति इसलिए नाना धर्म कहना पड़ेगा अच्छा, आगे मिथ्याज्ञान विपर्य यथा इदं सुक्तौद रजतमि मिथ्या ज्ञान ष्ठी मिथ्याया ज्ञानम मिथ्या अर्थात मिथ्या वस्तु उसका जो ज्ञान होगा उसको कहा जाएगा विपर्य था अज्ञानम तो चौ जैसे वेदांति लोग घटा देंगे <laughs> मिथ्या का ज्ञान वो विपर्य है, है। यथा सुख इदम रजतम इति तो सुख इदम रजतम यही जो विपर्य है इसी को यथार्थ ज्ञान कहा जाता है तद तो अभाववती तद प्रकार का ज्ञान इसी को मिथ्यापर्य कहा जाएगा दीपिका में दे दिया देखिए वही तद तो अभावती तत्प्रकार का निश्चय इत्यर्थ इसी को विपर्य कहा जाएगा मिथ्या का ज्ञान अर्थात वो वहां है नहीं मिथ्या उसका तो ज्ञान होना ये वो उसको थोड़ा नया एक लक्षण तो तो नहीं यहाँ विपर्य का ही ये लक्षण है क्योंकि जो संशय है वहाँ तद अभावती तत्प्रकार का नहीं है स्थान व पुरुष आधा तो है ना इसलिए वो ये तो अर्थात विपर्य का ही वहाँ यथार्थ अनुभव तो में कह दिया मतलब उस दृष्टि से ये नहीं घटेगा और अयथार्थ को तीन विभाग कर दिए ना संशय विपर्य और तर्क कहते हैं और यहाँ अयथार्थ अनुभव का लक्षण ये कहे थे पहले अभी ये तीनों में घटना चाहिए महंगे के केवल विपर्य में घट रहा है घटना चाहिए किंतु तो ये केवल अर्थात तो विपर्य का ही बात है हाँ क्या ना थोड़ा लौकिक बुद्धि को, को लेकर के कह दिया को विपर्योग सब लोग मान लेते हैं को कोई अयथार्थ थे ऐसा विचार के बिना कोई मानेंगे ही नहीं और संशय को पूरा पूरा नहीं कहेंगे संभावना है ना इस प्रकार के इसलिए साधारणतया तो को ही यथार्थ अनुभव मान लेते हैं साधारण अयथार्थ अनुभव वो तो कहा जाएगा की यथार्थ अनुभव भिन्नम्थ जैसे श्रुति भिन्नम अनुभव स्मृति भिन्नम अनुभव है इसी प्रकार के लेना पड़ेगा इनके तीनों लक्षण घटा करके नहीं तो और कुछ चिंतन करना पड़ेगा कुछ लक्षण अथवा मिथ्या च ज्ञानम छा ये नहीं होगा यथार्थ ज्ञानम वारणाया <laughs> मिथ्या ज्ञान चाह ष्ठी नयाय के मत में नहीं घटेगा ये वेदांत तो मत में ष्ठी घट जाएगा क्योंकि नयाय के जो सुक्ति में रजत तो दिखता है और रजत तो कहाँ का है वो मिथ्या है क्या नहीं, नहीं है इसलिए यहाँ मिथ्या का ज्ञान विपरीत ऐसे नहीं होगा मतलब ज्ञान ही मिथ्या है क्योंकि पदार्थ तो वह हटस्थ रजत का ये है सुखी में, में दिख रहा है किंतु तो दिखने वाला पदार्थ कहेंगे अनिर्वचन वो मिथ्या कह देंगे तो अनिर्वचन उनका हटस्थ है तो इसलिए वो पदार्थ उनका मिथ्या नहीं है ये जो इदम तो है ना भान होना इस अंश में मिथ्या हो जाएगा इसलिए उनका ये मिथ्या ज्ञान में कर्मधार मतलब ज्ञान मिथ्या है उनका वो पदार्थ मिथ्या नहीं वो तो हटस्त रजत है किन्तु मिथ्या का ज्ञान ऐसे कहा गया है इस अच्छा इसको और थोड़ा स्पष्ट करेंगे किसका संशय में संशय और विपर्य के बीच में भेद पूछते हैं यहाँ निश्चय है हाँ? मतलब विपरीत तो निश्चय है कि निश्चय है संशय मतलब वो निश्चय नहीं भरा यहाँ तो एक ही का निश्चय है रजत ही है इस है। तद तद प्रकार निश्चय है इसलिए वो दीपिका कार कह देना तद अभावती तत्प्रकार का निश्चय एक निश्चय है पदकृत्य में दिया यथार्थ था ज्ञान वारणा मिथ्या <misterisation> ठीक है मिथ्या ज्ञान कह देने से यथार्थ ज्ञान नहीं होगा और अयथार्थ वारणाय ज्ञान अगर हम ज्ञान नहीं कहेंगे तो हो जाएगा कि मिथ्या विपर्य इसलिए अगर हम कर्मधारय कर देंगे तो मिथ्या विपर्य तो फिर यहां नहीं घटेगा इसलिए मिथ्या का अर्थ मिथ्या विषय क्योंकि अगर आप ज्ञान नहीं कहेंगे तो फिर यह कर्मधारय अंश ये घटेगा नहीं आपका लक्षण हो जाएगा लक्षण हो जाएगा कि मिथ्या को कह देंगे मिथ्या को विपर्य कह देंगे तो यहाँ टीकाकार पदकृत्य कहते हैं अयथार्थ में वारण करने के लिए अयथार्थ कौन कहते हैं अयथार्थ विषय में वारण करने के लिए आपको ज्ञान कहना पड़ेगा अर्थात तो मिथ्या शब्द से अयथार्थ विषय लेना पड़ेगा अयथार्थ मतलब ज्ञान नहीं अयथार्थ विषय इसलिए मिथ्या शब्द का अर्थ अयथार्थ विषय होना पड़ेगा अयथार्थ तो में अति व्याप्ति होता है अगर आप तो खाली मिथ्या कहेंगे तो अयथार्थ मिथ्या तो ना? अगर मिथ्या शब्द से हम ज्ञान को कहेंगे जो मिथ्या ज्ञान है वही अयथार्थ अनुभव है वो जो तीनों का ये नहीं लेना है हाँ अच्छा आप कहेंगे विपर्य को छोड़ करके संशय और उसमें चला जाएगा न न ऐसा नहीं है ना ना, ना। क्योंकि आप खाली मिथ्या कहते हैं और उसको कहेंगे कि अयथार्थ अनुभव में चला जायेगा खाली मिथ्या कहने से अयथार्थ अनुभव में चला जाएगा अयथार्थ अनुभव तो में तीन है एक तो विपर्य है उसमें अगर जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगा क्या नहीं होगा संशय और तर्क में जाएगा तो संशय और तर्क दोनों में से मिथ्या कौन है दोनों ही मिथ्या नहीं है अच्छा, तो इसलिए उसमें जाएगा ही नहीं खाली मिथ्या कहने से अगर संशय और तर्क में जाता तब तो आप कहेंगे कि अयथार्थ में लक्षण जा रहा है उसका वारण करने के लिए तर्क में जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। जाएगा। कैसे जाएगा आप कितना कह रहे हैं अभी और में ना न सुनिए पहले आप कितना अभी कह रहे हैं मिथ्या है। मिथ्या को विपर्य कहेंगे मिथ्या कहने से कार्य कहते हैं अयथार्थ में चला जाता है और आप कहते हैं अयथार्थ में तीन है वो तीन में चला जाता है, है तो एक तो एक तो लक्ष्य है, है बाकी दो में चला जाता है किंतु मिथ्या कहने से अगर मिथ्या शब्द से मिथ्या ज्ञान लेंगे तब क्या वो संशय में और तर्क में ये जाएगा इसलिए मिथ्या मिथ्या मिथ्या कहने था से था विषय में। शब्द से मिथ्या विषय लेना पड़ेगा इसलिए यहाँ हो जाएगा कि अयथार्थ विषय में वारण करने के लिए मिथ्या का अर्थ मिथ्या विषय इसका अर्थ था अयथार्थ विषय अगर आप ज्ञान नहीं कहते तो विषय में चला अच्छा। जाता है अब तो विषय में चला जाएगा इसलिए मिथ्या शब्दों तो का अर्थ मिथिया विषय लेना है अर्थात यद्यपि वो हटस्थ रजत तो देखता है किंतु एकदम संश्ष्ट होने से अब उसको मिथ्या कह दिया जाएगा नहीं तो हटस्थ रजत तो मिथ्या नहीं है वो तो उसका समाधान नहीं है अभी <laughs> उसका क्योंकि वो ऐसे ही दे दिए हैं इसलिए वहां जो पहले अयथार्थ अनुभव क्या था वो मुख्यतः विपर्य को मान करके वो लक्षण लक्षण दे दिया वो तीनों यथार्थ के लिए वहाँ लक्षण नहीं है वो विपर्य का लक्षण दिया वो यथार्थ अनुभव क्या था ना तद तो अभावती तत्प्रकार का अनुभव वो, वो तीनों अयथार्थ के लिए वो नहीं लक्षण वो केवल विपर्य मात्र के लिए लक्षण केवल विपर्य का ही लक्षण है एक नंबर टिप्पणी मात्र मिथ्यात्म तदवती तत्प्रकारक इच्छादी साधारण अथ ज्ञानपद तदवती तच्च इच्छादि साधारण इसलिए ज्ञानपदम तदवती तो ज्ञान कहीं ले रहे हैं ये तो और एक नया दिशा खुल दे मिथ्यात्म का अर्थ हो गया तदभावती तत्प्रकारकत्व तद ये तो इच्छा में भी जाएगा तदभावती तत्प्रकारकत्व तद अथ तो ज्ञानपदम तथक तेनालीयाराण तथा तर्क अति तदवारणा बाध निश्चय उत्तर काल नवशून्य तो सतीय उच्छा लक्षण और बढ़ा देंगे तथा च चाध निश्चय उत्तर कालीन शून्य सती तदभावती तत्प्रकारक तद निश्चयत्व विपरीतम इति फलितम अच्छा मिथ्यात्म का अर्थ अर्थात ये कहना चाहते हैं कि मिथ्या और ज्ञान में ये समानाधिकरण है टिप्पणी कार्य करें मिथ्यात्व का अर्थ हो जाएगा तद तदभावती तत्प्रकारकम तद इतना हो गया अभी आप ज्ञान पद तो नहीं कहें दद अभावती तत्प्रकार का तत्प्रकार ये इच्छा में भी जाएगा जिस प्रकार का नहीं है उस प्रकार की इच्छा करना अर्थात दे, वो देखता है वहां रजत को और इच्छा, नहीं। नहीं। इच्छा कर देता है ये रजत तो मेरे को मिलना चाहिए किन्तु वहां वो है नहीं रजत नहीं है तो उसमें भी जाएगा तत्व तो इच्छाधि साधारण अतो ज्ञान पदम तो इसलिए मिथ्या ज्ञान कहने से और इच्छा में नहीं जाएगा टिप्पणी कार्य कह रहे हैं किन्तु पदकृत्यकार करने के लिए ज्ञान नहीं कहे मूल कार तो कह टिप्पणी कार्य पदकृत्य कार अथार्थ में वारण करने के लिए टिप्पणी कार कह रहे इच्छा में वारण करने के लिए आप ज्ञान पदक कह रहे हैं ये दोनों अलग अलग विचार हो गया तत्स निश्चयार्थकम अच्छा ठीक है ज्ञान अर्थ है निश्चयत्मक ज्ञान तो निश्चयात्मक ज्ञान जो कि देखिए वो दीपिका कारक है ना तद तो अभावती तद तो तो प्रकार निश्चय तो निश्चय कह दिन सर संशय में नहीं जाएगा अच्छा ठीक है संशय बारण तथा तर्क अति व्याप्ति तर्क में तो उस प्रकार की निश्चय है यदि वनीर न से आता धूमो निश्चय है कहने वाले का अतिव्याप्ति हो जाएगा तद तो वारणा बाध निश्चय उत्तर कालीनत्व शून्यत्व सती बाध निश्चय का उत्तरकालीन यहाँ नहीं है अर्थात ये जब तद अभावती तद प्रकार का ज्ञान हो रहा है ये बाध उत्तरकालीन स्थिति नहीं है जिस समय में उसको रज्जु में सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा है मिथ्या ज्ञान हो रहा है, ये बाध उत्तरकालीन स्थिति है क्या नहीं है किंतु जब कहता है कि यदि बंधिर न सियात तरी न सियात उसको कोई भ्रम है क्या कहने वाले को नहीं है वो जानता है ना दुमह बनी है इसलिए वो तो बाध उत्तरकालीन ये उसका इच्छा ज्ञान ज्ञान इसलिए उसका आहार्य ज्ञान कहते हैं बाध उत्तरकालीन वो प्रयोग करता है जहाँ तर्क होता है उस समय उसका भ्रम नहीं है जो कि बाद में बाध हो जाएगा ऐसा नहीं है तो तर्क में बाध उत्तरकालीन ये निश्चयात्मक प्रयोग है किन्तु तो अभी ज्ञान में बाध उत्तरकालीन प्रयोग नहीं है इसलिए कहते हैं आपको बाध निश्चय उत्तरकालीनत्व शून्यत्व जिसमें मिथ्या ज्ञान हो रहा है उसमें बाध उत्तरकालीन तो है तो बाध उत्तरकालीन उसका शून्यत्व है तो शून्य सति सती भी देना पड़ेगा तभी लक्षण हो जाएगा बाध निश्चय उत्तरकालीन शून्य सती तदभावती तो तत्प्रकार तो तो का निश्चयत्व विपर्यम तो मूल में जो मिथ्या है टिप्पणी के अनुसार ये मिथ्यात् ज्ञान के साथ समानाधिकरण है पदकृत्य के अनुसार अथार्थ विषय में वारण करने के लिए मिथ्या शब्दों का अर्थ विषय लाना पड़ेगा ऐसे ही अलग अलग हो जाएगा कैसे ये अगर टिप्पणी के अनुसार ये कर्मधार होगा उत्तर उत्तर तो नया एक में यही है जो आगे आएगा आप कुछ नया तर्क देंगे फिर उसी मुताबिक चलेंगे ठीक है आगे तर्क व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क यथा यदि बन्ही न स तरी धूमोपी न सियादी दिए यदि बन्ही न स तरी धूमोपी तो बनिर न बन ही न इसी प्रकार की स्थिति है क्या वहां धूमो न इस प्रकार की स्थिति है क्या दोनों का आरोप करता है इसलिए पहले लक्षण में कहते हैं व्यापक का आरोप व्यापक का आरोप आरोप करता है दोनों ही आरोप करता है अभी किसका आरोप करता है कहते हैं कि यदि बनिर न सियात बनियो भाव धुमाभाव में व्याप्य कौन है तो बन्ही अभाव बन्ही अभाव व्याप्य है इसलिए कहते हैं बन्ही अभाव व्याप्य का आरोप न आरोप करके यदि बन्ही न सियात पहले व्यापक का आरोप करते हैं करके व्यापक का आरोप करते हैं व्यापक हो गया धुमाभाव यदि बन्ही न सियात अर्थात यदि बन्ही अभाव स्यात तरी धुमाभाव सत व्याप्य का आरोप करके व्यापक का आरोप ये दोनों ही आरोप है आरोप अर्थात वास्तविक ऐसी स्थिति वहाँ नहीं है इसको तर्क कहा जाएगा ये आरोप दक्षिण पार्श में किरणा प्रथम पंक्ति अच्छा यहाँ थोड़ा और विचार करेंगे तर्क आजी हाँ तक अब विचार करके और देख लीजिए आगे तीन दिन छुट्टी है कि अच्छा। छुट्टी <laughs> में ही विचार कर लीजिए फिर पार्ट चलने से अच्छा ठीक है काशी नाना जिसे हमको